शीश उतारे, शीश उतारे हाथ से सहज आश की नाही। शीश उतारे हाथ से सहज आश की नाही। सहज आशिक नाही खांड खाने को नाही झूठ आशिकी करे मुल्ख में जूती खाई जीते जी मरी जाया करे तन की आशा आशिक का दिन रात रहे सूली ऊपर बाशा सिस उतारी हाथ से सहज आशिकी नाही मान बड़ाई खोय नींद भर नाहीं सोना तिल भर रक्तन मास नहीं आशिक कोरोना रोना पलटू बड़े बेकूफ वे आशिक होने जाही सिर उतारी हाथ से सहज आशी की नाही ये तो घर है प्रेम का खाला का घर नहीं ये तो घर है प्रेम का घर नहीं खाला का घर नहीं शीस झगरे उतारी हाथ पाव कटि जाया करे ना संतकर जो जो लागे घाव तेव तेव कदम चलावे सुरारण पर जाए बौरी ना जीता आवे पल तू ऐसे घर मरे बड़े मर जे जाही ये तो घर है प्रेम का खाला का घर नहीं ये तो घर है प्रेम का लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम और बिगाड़े काम साइजनी सोझे कोई एक भरोसा नहीं कुशल कौआ से हो जे हाथी कुशल ताही को दिया विसारी अपन एक तुराई बीच में करारी लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम का टूटे नही बिना सदगुरु की तया अजू चे गे जगत है झूठी काया अजू चे गे जगत है झूठी काया पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी द पड़ जबना लगन मुहूर्त झूठ सब और काम बिगाड़ी का है जो खोएगा वही पाएगा जो बचाएगा सब खो देगा प्रेम के शास्त्र का यह बुनियादी सिद्धांत है कंजूस की वहां गति नहीं पकड़ने वाले के लिए वहां उपाय नहीं वहां खोने वाले की मालकी, वहां जो बचाते हैं दीन और दरिद्र रह जाते हैं वहां जो लुटाते हैं वही पाते हैं। प्रेम का जगत बड़ी उल्टी बांसी संसार में एक गणित चलता है प्रेम का गणित बिल्कुल उल्टा है संसार में बचाओगे तो बचेगा प्रेम में लुटाओगे तो बचेगा संसार में लुटाओगे तो दिन दरिद्र हो जाओगे प्रेम में न लुटाया तो दिन दरिद्र हो जाओ संसार से सत्य की दिशा बिल्कुल उल्टी संसार परमात्मा की प्रति है जैसे कभी किसी झील पर तुम खड़े हो और झील में झांस कर देखो तो जमीन पर तो तुम्हारे पैर नीचे हैं और सिर ऊपर है लेकिन झील में दिखाई पड़ेगा कि पैर ऊपर हैं और सिर नीचे परमात्मा से संसार ठीक उल्टा है संसार के गणित को उल्टा लो तो धर्म का गणित बन जाता है आज के सूत्र बड़े बहुमूल्य उनका मूल्य नहीं आंका जा सकता है। धर्म के शास्त्र की जो बुनियादी भित्ती है इन सूत्रों की ईटों से बनी इन्हें खूब भाव से ग्रहण करना इनके रस में डूबना शीस उतारे हाथ से सहज आस की नाई तुमने सदा सुना है कि भक्ति का मार्ग बड़ा सरल पाठ सच भी है और झूठ भी सच इसलिए कि जिन्हें प्रेम आ जाए उनके लिए भक्ति से सरल और क्या झूठ इसलिए कि प्रेम आना बड़ा कठिन प्रेम आ जाए तो सब सुगम फिर तो प्रयास करना ही नहीं होता प्रसाद में मिलता है प्रभु की तरफ जाना ही नहीं पड़ता भक्त को भगवान ही भक्त को खोजते आता है हरि सुमिरन मेरा करें भक्त की स्मृति हरि को होने लगती है भक्त तो भूल ही बाज आता प्रेम में किस को याद रहती है मंत्र पाठ पूजा प्रार्थना उपासना लेकिन परमात्मा स्मरण रखने लगता है इधर भक्त का स्मरण भूलता है उधर परमात्मा में स्मरण जगता है और मजा तो तभी है जब हरी तुम्हारा स्मरण करे तुम ही स्मरण करते रहे तो कुछ खास मजा नहीं जब आग दोनों तरफ से लगे तभी प्रेम के फल पकते हैं तो तुमने सुना है बहुत बार की भक्ति बड़ी आसान है तुमने ये भी सुना है कि कलयुग में तो भक्ति ही मार्ग है सच्चाई है इसमें और सच्चाई नहीं भी सच्चाई है अगर प्रेम कर पाओ मगर प्रेम कर पाओगे प्रश्न तो वहां खड़ा है उतारे हाँ से सहज आस की ना पलटू कहते हैं भूल के लिए मत सोचना कि प्रेम का रास्ता सरल है कि आसकी सहज कि सुगम हाँ सुगम है किन्हीं के लिए जो अपने सिर को अपने हाथ से उतार कर रख दे उनके लिए जरा भी कठिन नहीं लेकिन जिन्होंने अपने को बचा बचा के चाहा कि पहुंच जाएं, उनके लिए महादुर्गम है ये पथ वे कभी नहीं पहुंच पाएंगे जिन्होंने सोचा कि हम अपने को भी बचा लें और परमात्मा को भी पालें वे भटकेंगे अनंत काल तक कभी न पहुंच पाएंगे भक्ति के मार्ग पर अपने को बचाने का तो उपाय ही नहीं भक्ति के पहले ही कदम में अपने को गिरा देना समर्पण भक्ति की पहली किरण है तपस्वी को अंतिम तपस्वी तो अंत में गिराता है अपने अहंकार को पहले शुद्ध करता है उपवास से तप से व्रत से योग से शुद्ध करता अपने अहंकार को पहले अपनी मैं की शुद्धि करता है जब मैं बिल्कुल शुद्ध हो जाता तब आखिरी घड़ी में उसे याद आती बात कि और सब तो हो गया अब ये शुद्ध न ही बाधा बन रहा है झीना सा पर्दा रह गया कोई भारी पर्दा नहीं रह गया पारदर्शी पर्दा रह गया जैसे शुद्ध कांच हो दूर से देखो तो पता चलता है कि दरवाजा खुला ही है पास आओगे पास आओगे तब पता चलेगा कि कांच का दरवाजा है बंद है ये कांच भी तोड़ना पड़ेगा पारदर्शी था इसलिए दूर से ऐसा लगता था खुला ही है कोई दरवाजा नहीं है अब पता चलता है कि कांच की दीवार अभी बीच में खड़ी जब तक धूल जमी रहती है कांच पर तब तक तो पता चलता है कि कांच है जब धूल बिल्कुल साफ हो जाती तो पता ही नहीं चलता कि कांच सिर्फ तो जब निकलने लगोगे आखिरी घड़ी में संसार से परमात्मा में प्रवेश होगा तब से टकराएगा तो भक्त को तो पहले ही कदम पर तो वही करना होता है जो ज्ञानी और तपस्वी अंतिम कदम पर करता है क्योंकि भक्ति की तो पहली शर्क यही है शीश उतारे हाथ से अपने ही हाथ से अपने शीश को उतार कर रख देना दूसरा उतारता है तब भी हम नहीं चाहते कि हमारा सिर उतर जाए तो अपने हाथ से उतारना तो बड़ा कठिन हो जाएगा सहज आसकी ना ही। अपने ही हाथ से अपना ही सिर काटना और ये सिर्फ ऐसा है कि दूसरे के काटे ना कटेगा दूसरा तुम्हारे देह के सिर को तो काट सकता है मगर सिर आएगा, फिर नया जन्म हो जाएगा जब तक तुम न काटोगे अपने अंतर्तम के सिर को अपने अहंकार को तब तक जन्मों की यात्रा जारी रहेगी दूसरा नहीं काट सकता कोई भी नहीं काट सकता कोई उपाय नहीं कोई इतना सूक्ष्म अस्त्र नहीं है कि तुम्हारे भीतर के अहंकार को बाहर से काटा जा सके गुरु भी कह सकता है पुकार सकता है तुम्हें प्यास से भर सकता है चुनौती दे सकता है मगर काट नहीं सकता तुम्हारे अहंकार को वह काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा इसलिए बात बड़ी कठिन हो जाती अपना ही सिर काटना जब तुम सुनते हो कि अहंकार को छोड़ देना है तो तुम्हें बात इतनी कठिन नहीं मालूम पड़ती लेकिन जरा ख्याल करो राह से निकलते हो कोई हंस देता है सह नहीं पाते हंसी कांटे की तरह चुभ जाती है कोई जरा सा अपमान कर देता है आख की लपटें उठने लगती जरा सी कोई प्रशंसा कर देता तुम फूल के कुप्पा हो जाते, ये अहंकार जो दूसरे की जरा सी चोट से चिलमिला जाता है और बदला और प्रतिशोध लेने को तैयार हो जाता है इस अहंकार को तुम स्वयं ही काट पाओगे अपने ही हाथ से काट पाओगे और जब तक न काटो तब तक पहली ही पूरी नहीं होती के मंदिर में प्रवेश ही नहीं होता उतारे हाथ से सहज आस की नहीं सहज आस की नहीं खांड खाने को नहीं झूठ आस की करे मुल्क में झूठी खाएं खाए ये कोई मिठाई नहीं है भक्ति बड़ी मीठी है सच मगर मिठाई जैसी सस्ती नहीं अपने को गवा के खरीदनी पड़ती है इतना दाम चुकाना पड़ता है अपने को गवा के मिलती ये कोई सस्ती शक्कर नहीं है कि घोल ली और पीली ये तो जीवन का परमरथ है ये तो अमृत है इसका मूल्य बिना चुकाए नहीं मिलती सहज आस्की ना ही खांड खाने को नहीं झूठ आस्की करे मुल्क में जूती खाएं और सावधान रहना कहीं झूठे आसिक मत बन जाना दुनिया में बहुत लोग झूठे आसिक बन जाते झूठी ही आस्की बड़ी सरल है उसमें कोई कठिनाई भी नहीं क्योंकि वह तो सिर्फ आवरण है अभिनय है एक्टिंग तुम भीतर से कुछ बदलते नहीं बट ऊपर से एक वेश पहन लेते झूठी आस्की का अर्थ है अहंकार तो खोया नहीं और निहंकारी होने का दावा करने लगे समर्पण तो किया नहीं और कहने लगे आपके चरणों की धूल शरीर को तो झुका दिया और भीतर अकड़े खड़े रहे तो झूठी की अगर की जो कि बिल्कुल सरल है यही तो झूठ की खूबी है कि झूठ बड़ा सरल है इसलिए तो इतना प्रलोभन झूठ में इसलिए तो लोग झूठ के जाल में पड़ जाते क्योंकि झूठ सरल है सत्य कठिन मालूम पड़ता है सत्य कीमत मांगता है झूठ कीमत नहीं मांगता झूठ कहता है जो चाहो मुझसे ले लो मैं कोई कीमत मांगता ही नहीं मैं तो तुम्हारे साथ सत्य कहता है जो चाहो ले लो मगर मेरी कीमत चुका दो लेकिन सत्य को जब तुम कीमत चुका देते हो तो तुम्हें उत्तर में कुछ मिलता है झूठ को तुम कीमत तो तु नहीं चुकाते मिलता कुछ भी नहीं और झूठ बोलने के बाद तुम्हें हजार तरह से कीमत भी चुकानी पड़ेगी झूठ बोले की फसे कीमत चुकानी पड़ेगी और मिलेगा कुछ भी नहीं ये झूठ की तरकीब है वो कहता है कीमत कुछ भी नहीं मुफ्त मिल रहा हूं ये गंगा बही जा रही हाथ धो लो तुम क्यों खड़े हो कुछ मांगता भी नहीं ऐसे ही मुझे ले लो अंगीकार कर लो मैं तुम्हारा धन्यवाद ही रहूंगा और इतना सरल है सामने से गंगा बह रही क्यों नहीं धो लेते हाथ तुम्हें भी लगता है चुकाना कुछ है नहीं ले ही क्यों ना ले ले के फंसोगे ऐसे फंसोगे जैसे मछली फंस जाती आटे के मोह में कांटेस, मछली तो आटे के लिए ही आती जब कोई मछुआ बंसी लटका के बैठ जाता है नदी तट पर तो कोई मछलियों को आटा खिलाने के लिए नहीं बैठता है कांटा खिलाने के लिए बैठता है लेकिन कोई कांटा मछली सीधा तो ली लेगी नहीं कोई मछली इतनी मुढ़ नहीं तो आटे में छिपाना पड़ता कांटे को मछली तो आटा ली लेगी वस्तु था कांटा ली जाएगी सोचेगी आटा मिल रहा मिलेगा कांटा ऐसे ही झूठ है कहता है कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा तुम्हारा लगता क्या ना हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए ऐसे ही हूं मिल रहा हूं मुफ्त ले लो तुम ले लेते फिर खूब कीमत चुकानी पड़ती फिर जन्मों जन्मों तक कीमत चुकानी पड़ती क्योंकि एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है दूसरे झूठ को बचाने के लिए तीसरा फिर श्रृंखला लग जाती और जैसे जैसे झूठों की कतार बढ़ती जाती है वैसे वैसे फांसी लगती जाती अब सब तरफ से तुम उलझे अब वो जो तुम बोल चुके हो उसको बचाने के लिए और बोलो और ध्यान रखना की झूठ को सच से नहीं बचाया जा सकता झूठ को सिर्फ झूठ से ही बचाया जा सकता असल में छोटे झूठ को बड़े झूठ से बचाया जा सकता इसलिए एक छोटा सा झूठ बोलो और देखो कि महीने भर के भीतर तुम बड़े झूठ बोलने लगे उस एक झूठे छोटे से झूठ को बचाने के लिए और बड़ा घर बनाना पड़ा और बड़ा घर धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारी सारी जीवन की व्यवस्था झूठ हो गई तुम असत्य हो गए और तुम जब असत्य हो जाओगे तो तुम खो गए बिना कुछ पाए मूल्य चुका दिया अपनी संपदा दी गई और हाथ भी कुछ न लगा यह बात समझ लेना झूठ कहता है खर्च कुछ भी नहीं होगा बस मुझे, मुझे मुफ्त ले लो ऐसी भैंस में आता हूं सत्य कहता है खर्च बड़ा है तुम्हें तो अपने से चुकाना होगा और मुफ्त में नहीं मिलता हूं लेकिन अगर तुम सत्य की कीमत की चुकाओ तो सत्य जरूर मिलता है ये विरोधाभास झूठ बड़ा कुशल है प्रलोभन देता है सत्य सीधा साफ़ साफ साफ कह देता है ये कीमत लगेगी की। इस कीमत से कम में नहीं होगा झूठ आस्की करे मुल्क में जूती खाए तो इस संसार में भी जूते पड़ेंगे अगर झूठा प्रेम किया क्या मतलब है जूते पड़ने से इस जीवन में भी दुख ही दुख रहेगा यहां भी अगर झूठा प्रेम किया तो भी तुम्हारे जीवन में रस धार न बहेगी फूल ना खिलेंगे तुम्हारे जीवन में कोई अन्न कु कोई जीना न बचेगी तुम्हारा जीवन एक अंधकार का जीवन होगा जहां कभी सूरज ना उगेगा इस जगत में भी और उस जगत में भी जूती खानी पड़ेगी क्योंकि यहां ही प्रेम न कर पाए साधारण मनुष्यों को स्त्री पुरुषों को प्रेम न कर पाए तो परमात्मा को कैसे करोगे साधारण प्रेम में पूरा अहंकार मांगा भी नहीं जाता साधारण प्रेम तो कहता है थोड़ी विनम्रता थोड़े झुको साधारण प्रेम पूरी आत्मा मांगता भी नहीं मांग भी नहीं सकता कोई पत्नी तुमसे पूरी आत्मा नहीं मांगती ना कोई पति मांगता ना, ना कोई मित्र मांगता ना कोई बेटा ना कोई माँ ना कोई पिता पूरी आत्मा तो तुमसे जा सकती इस संसार में तो थोड़े से झुको तो काफी रस तुम्हारी झोली में भर जाएगा और थोड़े झुकोगे रस भरेगा और झुकने का ख्याल आएगा और झुकोगे और रस भरेगा तब तो सूत्र समझना आ जाएगा कि अगर बिल्कुल झुक जाओ तो पूरे रस से भर जाओ फिर विरस समाप्त हो जाए तब तुम्हारे जीवन का मरुस्थल गया तुम उपवन बने सूखे साखे दिन गए वर्षा के दिन आए हरियाली आई फूल खिले और इसी जीवन के झुकाओं और झुकने की कला से धीरे धीरे आदमी प्रार्थना का सूत्र समझ पाता है पूरे झुकने का लेकिन यहां भी हम धोखा देते हैं तुम ख्याल करना तुम जिनसे कहते हो हमें तुमसे प्रेम है उनसे तुम्हें प्रेम है कभी तुमने इस पर सोचा है तुमने यह सोचा है कि प्रेम का अर्थ क्या होता है तुम कभी सच में झुके हो तुम किसी के सामने झुके हो या कि तुम अकड़े ही रहते हो अगर तुम अकड़े ही रहते हो तो तुम खाली रहोगे सूखते जाओगे तुम्हारा जीवन संगीत प्रगट ही न हो पाएगा निश्चित दुख पाओगे बहुत तीरा और कांटे नरक में जियोगे प्रेम जहां नहीं वहां नरक प्रेम का अभाव नरक। और अगर तुमने यहां धोखा दिया घर में धोखा दिया तो ध्यान रखना तुम धोखेबाज मंदिर में जाके भी धोखा दोगे तुमने अपनी पत्नी को कभी प्रेम नहीं किया अपने पति को कभी प्रेम नहीं किया वहां भी जालसाजी करते रहे कहते रहे बताते रहे दिखाते रहे मगर तो कभी किया नहीं क्योंकि करने में तो कुछ चुकाना पड़ता है एक दूसरे का शोषण कर करते हो और कहते हो प्रेम एक दूसरे को गुलाम बनाने की चेष्टा में लगे हो और कहते हो प्रेम एक दूसरे की छाती पर बैठ गए हो और कहते हो प्रेम एक दूसरे की फांसी बन गए हो और कहते हो प्रेम एक दूसरे की स्वतंत्रता नष्ट कर दी एक दूसरे का जीवन तुम्हारे कारण कारा में पड़ गया है और कहते हो प्रेम फिर इसी प्रेम की भाषा को समझे समझे एक दिन मंदिर जाते हो वहां भी सिर झुकाते हो वहाँ भी असली सिर नहीं झुकता वहां भी सब पाखंड चलता है तुमने कभी देखा अगर मंदिर में तुम जाओ और अकेले हो तो जल्दी पूजा खत्म हो जाती जल्दी प्रार्थना क्योंकि देखने वाला ही नहीं तो सार भी क्या है परमात्मा से तो कुछ प्रार्थना हो नहीं गई लेकिन जिस दिन मंदिर में जलसा हो और बहुत लोग आए हो उस दिन आरती देर तक उतरती उस दिन तुम बड़े भाव बिहोर होकर प्रार्थना गाते हो उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू बहते सब प्लास्टिक के आंसू उस दिन तुम लोगों को दिखा रहे हो मैंने सुना है इंग्लैंड की महारानी चर्च में गई उसका जन्मदिन था और जन्मदिन पर वो चर्च में जाती उस दिन वहां बड़ी भीड़ थी हजारों लोग चर्च में आए थे महारानी ने चर्च के प्रधान पुरोहित को कहा लोगों की अभी भी धर्म में श्रद्धा है इतने लोग आए चर्च का पुरोहित हंसा और उसने कहा देवी कभी बिना खबर किए आए ये कोई भी नहीं आते ये आपको देखने आए इनको परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं आदमी मंदिर में भी जाता है तो उसके प्रयोजन होते मंदिर में भी निकाले सिर्दे से नहीं जाता हाँ कभी जरूरत होती तो जाता है कि पत्नी बीमार है बेटा बीमार है तो प्रार्थना कराता है मगर मतलब होता है तब और मतलब से कहीं मजहब का जन्म हुआ है स्वार्थ से कहीं सत्य का जन्म हुआ है हेतु से कहीं प्रेम जन्मा से प्रेम तो अहेतु की है तो तुम यहां भी झूठ फिर धीरे धीरे यही झूठ तुम्हारी प्रार्थनाओं में भी झलकता है स्वाभाविक है जो तुमने बाजार में किया है वही तो तुम मंदिर में करोगे तुम तो तुम ही हो ना तुम अचानक बाजार से चलते हो जूते उतारे मंदिर में दरवाजे पर तुम सोचते हो एकदम तुम जूते उतार के हाथ पर धो के जब मंदिर में प्रवेश करने लगते हो तो तुम बदल जाते हो तुम कैसे बदल जाओगे तुम अखंड बह रह रहे हो तुम वही हो गंगा उतरी पहाड़ से चली बहती तो काशी पे आके अचानक पवित्र थोड़ी हो जाती है कि काशी के घाट पर आई और पवित्र हो गई और काशी का घाट छूटा फिर पवित्र हो गई या तो पवित्र रहती है पहले और या फिर कभी पवित्र नहीं होती जीवन में अचानक अनायास अकारण तो कुछ भी नहीं घटता श्रृंखलाए तुम यहां आए तुम आए ना तुम्हारे भीतर तुम्हारा सारा बाजार तुम्हारा घर तुम्हारे संबंध तुम्हारे नाते रिश्ते तुम्हारा सारा अतीत तुम्हारे भीतर आके बैठ गया है तो तुमने जिस ढंग का जीवन जिया है उसी ढंग से तुम मुझे भी सुनोगे ये स्वाभाविक भी है तो जिसने प्रेम में झूठ किया पलटू साफ कह देते संत की बातों में नहीं पढ़ते औपचारिक बातों में नहीं पढ़ते साफ कह देते सहज की नहीं, खाने को नहीं, झूठ आस्ती करे मुलुक में जूते खाए सर जूते खाने हो तो तैयारी रखना झूठ प्रेम करना यहाँ भी जूते पड़ेंगे वहां भी जूते पड़ेंगे संसार में भी दुख पाओगे और दूसरे संसार में भी दुख पाओगे सुख तुम पा ही ना सकोगे कम से कम एक चीज तो सच रहने दो कम से कम प्रेम को तो सच रहने दो जीते जी तेजी मर जाए करे न तन की आशा आशिक का दिन रात रहे सूली पर वासा जी तेजी मर जाए मरते तो सभी हैं मरना तो सभी को है कोई भी बच तो सकेगा नहीं सिर आशिक में प्रेमी में भक्त में और साधारण संसारी में क्या फर्क है संसारी मजबूरी में मरता है मारा जाता है तब मरता है। मौत जब आके घसीटती तब मरता है संसारियों ने जो कथाएं लिखी हैं मौत की वो तुम समझ लेना तुम्हारे पुराणों में जो लिखा है वो पुराण किसी ज्ञानियों ने नहीं लिखे होंगे क्योंकि जो बात लिखी है वह ज्ञान की तुम्हारे पुराणों में लिखा है कि जब मौत आती है, तो मौत का जो राजा है यमदूत काला कलूटा भयंकर भैंसों पर सवार होकर आता ज्ञानियों ने तुम तो मौत में परमात्मा को ही देखा है आते काली कलूटा नहीं यमदूत नहीं भैंसे पर सवार नहीं ये भैंसे पर सवार जो मौत तुम्हें दिखाई पड़ी है ये तुम्हारी वासनाओं के कारण दिखाई पड़ी क्योंकि तुम्हें यह दुश्मन मालूम पड़ती तो तुम दुश्मन को काले रंग में रंगते हो भैंसे पर बिठालते हो ये तुम्हें अतिथि नहीं मालूम होती इसके साथ तुम अतिथि का संबंध नहीं बनाते शत्रु का आ रही और तुम्हें जिंदगी से जबरदस्ती ले जाएगी तुम जबरदस्ती जबर ले जाए जाते हो इसलिए भैंसों की जरूरत पड़ती यमदूतों की जरूरत पड़ती तुम्हें घसीटा जाता तुम्हें जबरदस्ती खींचा जाता तुम इस किनारे को जोर से पकड़ते तुम छोड़ते ही नहीं मरते दम तक तुम छोड़ते नहीं तुम देह को पकड़ते हो मोह को पकड़ते हो माया को पकड़ती हो। क्योंकि तुम्हारी ये दृष्टि पकड़ने की है इसलिए मौत तुम्हें लगती है छुड़ाने आ रही है। लेकिन जो खुद ही छोड़ चुका गीते ही मर जाए जो मौत के आने के पहले मर गया जो परमात्मा के चरणों में मर गया जिसने अपने होने को शून्य कर दिया जिसने कहा मैं नहीं हूं तू है उसके लिए मौत यमदूत की तरह नहीं आती भैंसे पर सवार होकर नहीं आती उसके लिए तो तुम मौत का भी मुंह बड़ा प्यारा है वो भी परमात्मा की ही तस्वीर है वो भी प्रभु का ही रूप है प्रभु ही भेजता वही एक दिन लेके आता और ले जाता लेकिन ये तो तभी संभव है मृत्यु में तुम्हें परमात्मा तभी दिखाई पड़ेगा मृत्यु तुम्हारी समाधि जैसे आनंद से तभी भरेगी जब तुम जीते जी मर जाओ यही फर्क है भक्त न और संसारी में संसारी भी मरता है भक्त भी मरता है संसारी बेमन से मरता है अनिच्छा से मरता है मारा जाता है संसारी की हत्या होती भक्त मौत से मरता है फोम मर जाता है वो कहता है जो हाथ से छूट ही जाना उसे मैं छोड़ ही क्यों ना दू जब छूट ही जाना है तो पकड़ना क्या फिर यह पकड़ने की और व्यर्थ की झंझट क्यों करूं जो मुझसे ले ही लिया जाएगा उसे देने का मजा क्यों ना ले लू उसे, उसे परमात्मा के चरणों में पहले ही क्यों ना रख दूं कि जब तुम आओगे ही और ले ही लोगे तो इतना मौका मैं क्यों खोऊं कि तुम्हारे चरणों में खुद रख दिया चढ़ा दिया अर्पण कर दिया जीते जी तेजी मर जाए करे न तन की आशा तन की आशा हो तो फिर तो जीते जी कैसे मरोगे फिर तो पकड़ोगे मौत आ जाएगी तो भी धकाओगे कहोगे थोड़ी देर रुक जा यम दूतों से डॉक्टरों को लड़वाओगे कि तुम जरा लड़ो भैंसों को जरा हटाओ मुझे थोड़ी देर और जी लेने दो ऐसे बहुत से मरीज जो वस्तुतः मर चुके जबरदस्ती जीते अस्पतालों में लटके टांगे उल्टी सीधी बंधी ऑक्सीजन दी जा रही ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया जा रहा होश भी नहीं महीनों से अटके अमेरिका में तो बड़ा विचार चलता है कि क्या करना कुछ लोग तो ऐसे हैं कि महीनों सालों इस तरह अटके रहते इनको मरने देना इनको बचाने की कोशिश करना और डॉक्टर ये भी कहते हैं कि इनको बचाने का कोई मतलब नहीं है अब ये करीब करीब मरे हुए जबरदस्ती को यमदूत को धकाए हुए खड़े बीच में लगा दी है ऑक्सीजन का सिलेंडर और ग्लूकोज के इंजेक्शन और दवाइयों की लंबी कतार कि यमदूत अपने भेसे को लेकर घुस नहीं पाते इनको बचाना है कि मर देना क्योंकि जीवित भी नहीं है और मरे भी नहीं है आदमी का मोह ऐसा है जीवन से तन की ऐसी आशा है थोड़ी देर और जी लू एक दिन और सही एक दिन ही सही तो भी और सही एक क्षण ही सही तो और सही मरते वक्त अगर तुमसे पूछा जाए कि एक दिन अगर और जी सको तो क्या कहोगे तुम कहोगे फिर क्या बात है? एक दिन और जी लेने थे और इतने दिन तुमने गंवाए और कभी कुछ नहीं पाया एक दिन जीते और क्या करोगे तुम्हें कभी जीवन के सत्य दिखाई पड़ते हैं नहीं दिखाई पड़ते भक्त वही है जिसने देखा कि जीवन में कुछ मिल रहा नहीं है ऐसे नाहक धक्का धुक्की हो रही यहां से वहां फेंके जा रहे हैं कहीं कुछ मिलता तो है नहीं कोई मंजिल तो हाथ आती नहीं इस जीवन को अपने ही हाथ से चढ़ा दे जीते जी मर जाए करे की आशा आसिफ का दिन रात रहे सूली पर वासा और आसिफ तो वही है जो कहता है कि जब बुला लो उसी वक्त तैयार हूँ क्षण भर देर ना होगी बोरिया बिस्तर भी बांधने के लिए समय न मांगूंगा तैयार ही रखा है रोज रात भक्त जब सोता है तो कहती सोता है कि उठा लेना रात तो मैं तैयार सुबह जब उठता है तो चौंकता है की आज भी नहीं उठाया तो चलो आज दिन में जिंदगी में चलाते हो तो चल लूंगा हर सुबह नई और हर सांझ सोच के सोता है कि आखिरी रात आती ऐसा भक्त का तो दिन रात सूली प्रवास है वो तो सूली को सिंहासन बना लेता है और यही तो जीवन की सबसे बड़ी कला है कि सूली सिंहासन हो जाए अक्सर तो ऐसा होता है कि हमें सो उल्टी कला जानते हैं हम सिंहासन को भी सूली बना लेते तुम देखो सिंहासन पर बैठे लोग सूली पलट के हुए मालूम पड़ी धन के ढेर पर बैठ जाते और जीवन सिर्फ दुख घाव की तरह पद के बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाते लेकिन उनकी हालत बड़ी खराब है क्योंकि चारों तब से कोई उनकी टांग खींच रहा है कोई उनका पैर खींच रहा है कोई उन्हें धक्का लगा रहा है क्योंकि दूसरों को भी बैठना है इस सिंहासन पर सूली लग जाती पद पर पहुंचकर ही लोगों को पता चलता है पहले पता ही नहीं चलता पद पर पहुंचकर ही पता चलता है कि तो बड़ी मुसीबत इसी पद पर पहुंचने के लिए जीवन भर कोशिश की मेहनत की पहुंच के पता चलता है तो बड़ी झंझट हो गई मगर अहंकार के वश यह भी नहीं कह सकते कि हम उतरे जाते अब जिंदगी भर इसी दांव पर लगाया था अब उतरे भी कैसे जिंदगी भर लड़े की सिंहसन पर तो पहुंच जाएं सिंहासन पर तो पहुंचते ही दूसरी लड़ाई शुरू होती है कब सिंहसन से ना उतर जाएं क्योंकि लोग खींच रहे हैं दुश्मन तो खींचते ही हैं मित्र भी खींचते क्योंकि मित्रों को भी बैठना वही है सिंहासन पर बैठा आदमी सूली पे लटक जाता है यही तो संसारी की हालत लेकिन भक्त की हालत ठीक इससे उल्टी भक्त को कुछ कला उस सूली पर लटक जाता है और सूली सिंहासन बन जाती जिसने मौत को अंगीकार कर लिया उसके लिए इस जगत में दुख रह जाता मौत रह जाती मौत को अंगीकार किया कि मौत मिटी अमृत चाहिए हो तो मृत्यु को स्वीकार कर लेना जीते जी मर जाए करे न तन की आशा आसिक का दिन रात रहे सूली पर वास उसे तो एक ही धुन लगी रहती उसे तो एक ही याद बनी रहती उसके भीतर तो एक ही जिक्र एक ही स्मरण एक ही सुरती चलती रहती मेरे हर लफ्ज में बेताब मेरा सोजे दरू मेरी हर सांस मोहब्बत का धुआं है साकी, मेरे हर लफ्ज में बेताब मेरा सोजे दरू मेरे भीतर की आग मेरे हर शब्द में झलकती वही प्रकट होती भीतर की आग प्रेम की आग वो जो भीतर उसको परमात्मा से मिलने की अहिरने पुकार चल रही वो कहता है मौत के द्वार से मिलते हो तो चलो मौत का द्वार जहां से मिलते हो मैं वहीं से गुजरने को राजी हूं मेरे हर लफ्ज में बेताब मेरा सोजे दरू मेरी हर सांस मोहब्बत का धुआं है साक्षी और उसकी सांस सांस में बस एक ही जिक्र है मोहब्बत मोहब्बत प्रेम के स्वर ही उसमें उठते हैं मोहब्बत एक तपिस ना तमाम होती है न सुबह होती है इसकी न शाम होती मोहब्बत एक तपिस ना तमाम होती ये तो एक ऐसी आग है यज्ञ यज्ञ की अग्नि जो कभी समाप्त नहीं होती जलती ही रहती न सुबह होती है इसकी शाम होती भक्त को पता ही नहीं रह जाता धीरे दीर धीरे कि कब जबानी आई कब गई कब बुढ़ापा आया कब गया कब जिंदगी आई कब मौत आई कुछ पता नहीं रह जाता उसे तो एक ही धुन रहती है उसके भीतर तो एक ही एक तारा बचता रहता प्रभु के प्रेम का जीवन से मिले तो जीवन मौत से मिले तो मौत सुख से मिले तो सुख दुख से मिले तो दुख उसका और कोई चुनाव नहीं मान बड़ाई खोए नींद भर ना सोना तिल भर रक्त मांस नहीं आसित कोरोना सूख जाए शरीर हड्डी हड्डी रह जाए तो भी उसे पता नहीं चलता उसके भीतर बस प्रभु का स्मरण चलता रहे वही उसका जीवन है वही उसकी एकमात्र आशा है मान बड़ाई खोए वो सम्मान मान बड़ाई भी खो देता है जब अहंकार ही चढ़ा दिया चरणों में तब उसे क्या फिक्र मीरा ने कहा लोकलाज खोई नाचने लगी मीरा सड़कों पर राज घर से राजरानी थी और मेवाड़ की घूगट से बाहर न निकली होगी कथी किसी ने चेहरा न देखा होगा कथी फिर नाचने लगी रास्तों पर पागलों की तरह दीवानी लोकलाज खोई चिंता रही उसके चरणों में रस दिया सब अब अपनी क्या चिंता रही अब चिंता करे तो वही करे मान बड़ाई खोय नींद भर ना ही सोना भक्त को नींद कहा शरीर सो जाए भक्त के भीतर राम की धुन तो चलती ही रहती शरीर पड़ा रहे निद्रा में थक जाता है तो सो जाता है लेकिन भीतर भक्त की सूरत ही नहीं थकती वहां तो सतत धार बहती रहती ऐसा हुआ रामतीर्थ अमेरिका से वापस लौटे तो सरदार पूर्ण सिंह उनके भक्त थे और उनके पास कुछ दिन रहे हिमालय में जाकर एक रात सरदार पूर्ण सिंह को नींद नहीं आ रही थी कुछ चिंता में पड़ गए होंगे रोज तो सो जाते थे तो एक चमत्कार देखने से वंचित रह गए उस रात नींद नहीं आई तो बड़ी हैरानी हुई पहाड़ पर एकांत एक में बना हुआ ये बंगला यहां आस कोई आता भी नहीं रात तो कोई आ भी नहीं सकता रामतीर्थ है और पुलिस हैं बस दोनों कमरे में और उन्हें सुनाई पड़ने लगा कि राम राम की कोई धुन कर रहा है राम राम राम राम का कोई पाठ कर रहा है तो उठे जाके वरडे में चक्कर लगा के आए बाहर देख के आए जी कोई भी नहीं और जब बाहर गए तो हैरानी हुई कि बाहर गए तो आवाज कुछ धीमी हो गई और जब भीतर आए तो आवाज फिर बढ़ गई तो थोड़े और चकित हुए सोचा की कहीं स्वामी राम रामकीर्त तो राम राम नहीं जप रहे तो पास जाके देखा पास गए तो आवाज और बढ़ गई पास जाके देखा तो वो तो सो रहे हैं। वो तो गहरी नींद में फिर यह आवाज कहां हो रही सिर के पास गए पैर के पास गए हाथ के पास गए कान लगा के शरीर से देखा सुना तो समझ में आया पूरा रोआ रोआ राम राम कह रहा इस बात की संभावना है ये घटना घट गट सकती है अगर प्रभु के स्मरण में ऐसी दुखी लग जाए कि तुम भूलो ही ना भूलो ही ना तो तुम्हारे अचेतन में भी गूंज चलती रहेगी तुम्हें भी होती है यह घटना तुम्हें ख्याल में नहीं रहती अगर तुम रुपए की ही बात सोचते सोचते सो जाओ तो रात रुपए का ही तो सपना देखते हो रात तुम वही तो देखते हो जो दिन भर चलता रहा था मन में वही तो व्यापार फैल जाता है रात तुम भी तो बड़बड़ाते हो तुम्हारी बड़बड़ाहट हाँ बता देगी कि तुम दिन भर क्या सोचते रहे कोई झगड़ने लगता रात की नींद में गालियां बकने लगता है रात की नींद में ये तो रोज घटता है तो दूसरी बात भी घट सकती है जो 24 घंटे अहनिश परमात्मा का स्मरण कर रहा हो यह स्मरण इतना गहन हो जाए कि जब शरीर सो जाए तब भीतर भी गूंजता रहे मंत्र के स्मरण के चार तल एक तल जब तुम ओंठ का उपयोग करते हो कहते हो राम ओठ का उपयोग किया तो ये शरीर से है सबसे उथला उत, तल सबसे छिछला तल पर यहां से शुरू करना पड़ता है क्योंकि शुरुआत तो उथले से ही करनी होती फिर ओठ तो बंद है और तुम भीतर कहते हो राम सिर्फ मन में ये पहले से थोड़ा गहरा हुआ लेकिन मन में भी कहते हो तो कहते तो हो ही मन के यंत्र का उपयोग करते हो पहले शरीर के यंत्र का उपयोग करते थे अब मन के यंत्र का उपयोग करते हो फिर तुम उसे भी छोड़ देते हो तुम राम कहते नहीं तुम राम को अपने आप उठने देते हो तुम नहीं कहते शांत बैठ जाते हो जिसने बहुत राम राम जपा है पहले और से जपा फिर मन से जपा वो अगर शांत बैठ जाए जब भी शांत होगा तो अचानक पाएगा भीतर उसके कोई जपरा है राम राम राम वो कह नहीं रहा अपनी तरफ से कहने की अब कोई चेष्टा नहीं अब तो कोई जपरा है तुम सुनने वाले हो गए कहने वाले ना रहे ये तीसरा तल और एक चौथा तल जब राम पूरा फूल की तरह खिल जाता है तो तुम्हारा समस्त यंत्र जीवन यंत्र शरीर तन मन सब इकट्ठा उसी धुन से गूंजने लगते हैं। ऐसी किसी घटना में पूर्ण सिंह को सुनाई पड़ा होगा राम का निद्रा में प्रभु स्मरण मान बनाई खोए नींद भर ना सोना तिल भर रक्त न मांस नहीं आसिक को रोना आसिक को शिकायत तो होती नहीं चाहे तिल भर रक्त मांस ना बचे शिकायत आसिक जानता ही नहीं धन्यवाद ही जानता है भूल के भी उसके भीतर शिकायत नहीं उठती कोई शिकायत नहीं उठती जैसा है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसा है ठीक है तथाता भाव होता है दर्द भी होता है पीड़ा भी होता है तो भी वो कहता है धन्य मेरे आज कल से बहुत कम है वो धन्यवाद का रास्ता खोज लेता है उनके अल्ताफ का इतना ही फुसु काफी है कम है पहले से बहुत दर्द जिगर आज की रात उनकी कृपाओं का जादू इतना ही क्या कम है उनके अल्ताफ का इतना ही फुसु काफी है इतनी ही उनकी कृपा बहुत इतना ही उनका जादू चमत्कार बहुत कम है पहले से बहुत दर्द जिगर आज की रात पहले से दर्द बहुत कम है धन्यवाद दुख में में और भी वो सुख का कोई सूत्र खोज लेता है तुम उल्टे हो तुम्हें सुख भी मिलता हो तो तुम शिकायत का कोई ना कोई कारण खोज लेते हो तुम कहते हो हाँ ठीक है गुलाब का फूल तो है लेकिन इतने कांटे हैं इनके बाबत क्या हाँ ठीक है जिंदगी में कभी कभी रोशनी भी आती है लेकिन एक दिन और दोनों तरफ दो रात है इसके बाबत क्या तुम कभी भी शिकायत से बच ही नहीं पाते सुख भी मिले तो उसके पास भी शिकायत की बाढ़ खड़ी होती आशिक का मतलब है अब शिकायत क्या जिसको प्रेम किया उससे गलत हो सकता है ये बात ही क्या उठानी उससे गलत हो ही नहीं सकता प्रेमी जानता ही नहीं कि दुख हो सकता है दुख में भी उसे सुख है तिल भर रक्त नहीं, आसिक को रोना मान बड़ाई खोए नींद भर नही सोना इसलिए अपने रोने की कथाएं लेकर मंदिर मत जाना मत जाना भूल कर मस्जिद गुरुद्वारा शिकायत लेकर अन्यथा तुम गए ही नहीं शिकायत ही ले जानी थी तो जाना ही नहीं जिस दिन कोई शिकायत ना हो उस दिन जाना जिस दिन मन में कोई शिकायत का भाव हो अपूर्व धन्यवाद उठ रहा हो अहो भाव जग रहा हो तुम्हारे मन में कृतज्ञता का भाव गहरा हो रहा उस दिन जान, उसी दिन पहुंचोगे पलटू बड़े वेकूफ वे आसे खोने जाए शीस उतारे हाथ से सहज आस की नाई बड़ा अद्भुत वचन है पलटू कहते हैं सुन लो पक्की बात ये पागलों का काम है बेवकूफों का काम है सकी में पड़ना क्योंकि अपने को गंवाना पड़ता है। होशियार हो इस तरफ चलना ही मत चतुर चालबाजों के लिए ये जगह नहीं पलटू बड़े बेकूफ वे जो बिल्कुल बेवकूफ हैं, नादान हैं, ना समझ हैं, सरल हैं, बोले हैं बच्चों जैसे हैं, है जैसे हैं जिन्हें हो सहवास नहीं जिंदगी का गणित जिन्हें नहीं आता उनके लिए है ये रास्ता पलटू बड़े बेवकूफ वे आशिक होने जाएं, बड़े पागल ही प्रेम के रास्ते पर चलते भोले भाले निर्दोष चित्त लोगों का ये मार्ग है। चतुर और चालाक, गणित में होशियार और दुकानदार उनका ये मार्ग नहीं वो तो कहते हैं अपने को गमाऊ तो फिर सार ही क्या पाने में अपने को रहते कुछ मिले तो सार है बुद्ध के पास एक सम्राट आया और उस सम्राट ने कहा कि आप कहते हो शून्य हो जाओ ये भी कोई बात नहीं शून्य हो गए तो फिर सार क्या जब हम ही न रहे तो मोक्ष का भी क्या करेंगे और निर्वाण का भी क्या करेंगे जब हम ही ना रहे तुम ही सोचो तुम किसी सुख की तलाश में जाओ और कोई कहे कि हाँ मिल सकता मगर पहले तुम मर जाओ तो तुम कहोगे फिर इससे फायदा क्या सीधा गणित है उस सम्राट ने कहा कि आप कहते हैं शून्य हो जाओ तब निर्वाण मिलेगा मगर जब मैं ही ना रहा तो उस निर्वाण का मैं करूंगा भी क्या उससे तो संसार बेहतर कम से कम मैं तो हूं ये सांसारिक गणित लेकिन उस सम्राट को पता नहीं कि एक और गणित है महागणित है शून्य होने का मतलब मिट जाना थोड़ी होता है शून्य होने का मतलब शांत हो जाना होता है शून्य होने का मतलब होता है तुम्हारे भीतर जो उपद्रव था वो मिट गया वो अहंकार उपद्रव है और कुछ भी नहीं भीड़ भाड़ सोरगुल बेचैनी परेशानी तनाव संताप तुम्हारे भीतर जो मैं है वो आंधी अंधड़ है जैसे सागर पर आंधी आई हुई है तूफान आया हुआ बड़ी लहरें उठ रही जब ये लहरें मिट जाएंगी तो सागर थोड़ी मिट जाएगा ये लहरें जब मिट जाएंगी तभी सागर पूरा शांत होकर अपने में थिर हो पाएगा अपने घर आएगा ये मैं तुम्हारा वास्तविक होना नहीं है इसलिए भक्त कहते हैं शीश उतारे हाथ से सहज आस की ना ही अपना सिर उतार कर रख देना पड़ता है क्योंकि ये सिर्फ बोझ है ये सिर्फ बोझ है पलटू बड़े बेकूफ वे आशिक होने चाहिए पागल है वे जो आशिक होने जाते हैं, जो पागल हो वही चले इस रास्ते पर पलटू कहते हैं पहले ही सावधान कर देते हैं ये पागलों का मार्ग है। हैतारे हाथ से सहज आस की नट जाने की तैयारी हो तो इस दिशा में चलना खो जाने की तैयारी हो तो इस मार्ग को पकड़ना अपने को निछावर कर देने की तैयारी हो तो ही, तो ही भक्ति का द्वार खुलता है एक स्वर बोलो जीवन में आता था घूमकर जाता था दिवस संकल्प में जीवन जागता था दूर की हेला सा फूलते बेला सा एक स्वर बोलो एक एक स्वर बोलो कोटि पंथों जगी कोटि दीपों लगी आग सी स्पष्ट वह स्नेह बाती पगी आ गई जलन को जीवन को बारती देव देव हर्ष उठे बन गई आरती ओठ जरा खोलो एक एक स्वर बोलो तुम्हारा जीवन आरती तभी बनेगा जब तुम जल उठो भवक उठो कोटि पंथों जगी कोटि दीपों लगी आग सी स्पष्ट वह स्नेह बाती पगी आ गई जलन को जीवन को बारती देव देव हर्ष उठे बन गई आरती तुम ही नहीं प्रसन्न हो गुम खो जाओगे सारा जगत सारा अस्तित्व तो प्रसन्न होता है एक भक्त का जन्म और सारे अस्तित्व के लिए अपूर्व आनंद का अवसर है देव देव हर्ष उठे सारा जगत सारे देवता आनंद विभोर उठ जाते जब कोई एक हिम्मतवराज भी अपने को उतार कर रख देता है यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नहीं ही यह कोई तुम्हारी मौसी का घर नहीं कि चले गए और आराम कर लिया कि वहां कुछ करना भी नहीं पड़ता मेहमान बन गए यह तो घर है प्रेम का खाला का घरना ही ये कोई रिश्तेदारी नहीं है यह कोई मेहमानबाजी नहीं है यह प्रेम का घर है यहां मिटके आना पड़ता है खाला का घरना ही शीश जब धरे उतारी इसकी शर्त है और शर्त बड़ी अजीब है कि शीश को बाहर ही रखाओ मंदिर में अगर शीश को लेकर आ गए तो तुम आए ही नहीं शीस को बाहरी रखा है सीढ़ियों पर तो ही आए हाथ पांव कट कर जाए करे न संत करारी खाला का घर ना नीश जब धरे उतारी हाथ पांव कट कर जाए करे न संत करारी सब मिट जाए शीश कट जाए हाथ पैर कट जाए फिर बचता क्या है थोड़ा समझो शीश का अर्थ होता है चिंतन विचार वो जो तुम्हारे सिर में चलती रहती अनंत धारा विचारों की वो मिट जाए और हाथ पैर का क्या अर्थ वो जो करने की आतुरता की कुछ करूं कुछ करके दिखा दू कि कुछ बन जाऊं कि कुछ हो जाऊं हाथ और पैर तुम्हारी गति और क्रत्य है तो कर्ता का भाव तुम्हारे हाथों में है तुम्हारे जीवन की गति तुम्हारे जीवन की दौड़ कुछ हो जाने का भाव तुम्हारे पैरों में है और तुम्हारे सिर में विचार कैसे हो जाऊं क्या हो जाऊं कैसा आयोजन करूं कैसा गणित बिठाऊं, इतने ही तो तुम हो तुम्हारे जीवन की सारी कथा इतनी ही तो है क्या तुम सोचते रहते कैसे धन बढ़े कैसे मकान बढ़े कैसे प्रतिष्ठा बढ़े तुम क्या सोचते हो क्या करते हो संत तो वही है जिसका सिर भी कट जाए हाथ पैर भी कट जाए संत तो वही है जिसको कर्ता की कोई दृष्टि ही न रह जाए कर्ता तो एक ही है परमात्मा कर्ता पुरुष एक ही कर्ता है हम नहा की ये दंभ करते कि हम करता है हाथ पांव कट कर जाए करे न संत करारी सब मिट जाए सोने की दौड़ मिट जाए कुछ ना बचे शून्य हो जाए लेकिन कोई करार नहीं पैदा होता कोई कराह पैदा नहीं होती न कोई इनकार पैदा होता है जो भी हो संत स्वीकार करता है इनकार करता ही नहीं वो कहता है यही तेरी मर्जी यही हो ऐसा ही हो दिल रहे या ना रहे जख्म भरे या ना भरे चार असाजों की खुशामद मुझे मंजूर नहीं दिल रहे या ना रहे ये बचू या ना बचू ये जिंदगी बचे या ना बचे जख्म भरे या ना भरे चार असाजों की खुशामद मुझे मंजूर नहीं लेकिन वैध्यों की खुशामत करने न चाहूंगा कि मुझे बचाओ कि मेरे घाव भर दो मैं कोई औषधियां न खोजूंगी खोजूंगा जीवन को चलाए रखने की मैं गांवों के लिए कोई मलहम तलाश करने ना जाऊंगा दिल रहे या न रहे जख्म भरे या न भरे चारा साजों की खुशामद मुझे मंजूर नहीं जिसको आखिरी चारा साज मिल गया जिसको असली वैध मिल गया जिसको परमात्मा मिल गया अब तो उसके हाथ से लगे हुए घाव भी कमल के फूल हो जाते ज्यो ज्यो लागे घाव त्यों तू कदम चलावे सूरा रंत जाए बहूर न जीता आवे और जैसे जैसे घाव बढ़ते ये तो उल्टा गणित कह रहा हूं तुमसे जैसे जैसे घाव बढ़ते ज्योज्यों लागे घाव क्यों तू कदम चला दे भक्त वैसे वैसे और दौड़ के बढ़ता परमात्मा में और गति से बढ़ता है जैसे जैसे घाव लगते तुम कहोगे पागल हो वो तो पलटू ने पहले ही स्वीकार कर लिया पलटू बड़े बेकूफ वे आशिक होने जाए शीस उतारें हाथ से सहज आस की किनाए वो तो मान ही लिया पलटू ने कि हम तो पागल है पागलों की बातें कर रहे हैं पागल ही सुने और पागल ही इस पर चले होशियारों का काम संसार में होशियार धन इकट्ठा करें मकान बनाएं, परिवार बढ़ाएं, होशियार सब इकट्ठा करें और एक दिन मर जाएं और कुछ हाथ न लगे पागल वे जो सब लुटा दें और सब पाले पागल यानी जुआरी दुकानदार नहीं जो जो ला घाव त्यों तू कदम चला ये भी कोई बात हुई जिस जैसे घाव बढ़ते हैं कदम और तेजी से पढ़ने लगते हैं क्योंकि हर घाव उसकी हर कृपा का सबूत है हर घाव इतना ही कहता है कि वो तुम्हें शुद्ध करने को लग गया हर घाव इतना ही कहता है कि उसने तुम्हें मिटाना शुरू कर दिया हर घाव इतना ही कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो कचरा है उसको वो जलाने लगा हर घाव नया धन्यवाद पैदा कर जाता है ज्यो जो लागे घाव त्यों त्यों कदम चलावे सूरा रंत जाए बहु न जीता आवे जैसे सूर वीर जाता है युद्ध पर तो गया सब सेतु तोड़ के आता घर से लौटने की तैयारी रख के नहीं आता लौटने की टिकट की तैयारी रख के नहीं जाता गया तो गया जहां से जाता है गया संसार में लौटने का भाव नहीं है भक्त का भगवान मिटा दे घाव मारे तो भी ठीक और संसार में प्रतिष्ठा मिले तो भी ठीक नहीं सूरा रन पर जाए बहुर न जीता आवे और ये कुछ ऐसा युद्ध है भक्त और भगवान के बीच संसार के युद्ध में संसार के साधारण युद्धों में तो बहादुर भी कभी लौट आता है जीत के लौट आता है। हार के तो कभी नहीं लौटेगा मर जाएगा मगर जीत जाएगा तब तो लौट आएगा मगर ये जो भगवान और भक्त के बीच जो संघर्ष होता है, इसमें भक्त कभी नहीं लौटता लौटते ही नहीं गया तो गया जैसे नदी उतर जाती सागर में और खो जाती फिर लौट के थोड़ी आती सूरा रन पर जाए बहुर न जीता आवे पलटू ऐसे घर में है बड़े मर्द जे जाए यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नहीं। इसलिए पलटू कहते हैं पागल हो तो चलना मर्द हो तो चलना हिम्मत हो मौत को अंगीकार कर लेने का साहस हो तो चलना बड़े मर्द जे जाए साधन तत्म सोचते हो भक्ति कमजोरों की बात है साधन तत्म सोचते हो गए तो कमजोर और काहलों का मामला है जिनसे कुछ नहीं बनता जो जिंदगी में नहीं जूझ पाते जिनकी जिंदगी में कोई पकड़ नहीं है जिंदगी में हार गए हैं पराजित थे, ये मंदिरों में प्रार्थना करते कमजोर काहिल सुस्त दीनों की बात नहीं भक्ति से बड़ा साहस और कुछ भी नहीं क्योंकि अपने को पूरा दांव पे लगाना पड़ता है लौट के आने का कोई मार्ग ही नहीं बचता इस प्रेम की अग्नि में जो गया पतिंगा वो जल ही जाता है विश्व में सबसे वही है वीर है जिन्होंने आप अपने को गढ़ा और वे ज्ञानी अगम गंभीर है जिन्होंने आप अपने से पढ़ा ये भक्ति तो तुम्हारे भीतर परमात्मा को गढ़ने की प्रक्रिया है ये भक्ति तो तुम्हारे भीतर छिपे हुए परम शास्त्र को पढ़ने की प्रक्रिया है ये बड़े साहसियों का काम है कमजोर लोग उधार से काम चला लेते दूसरों की किताबें पढ़ लेते हैं। अपने भीतर छिपी पड़ी किताब को पढ़ते ही नहीं दूसरों ने जो कहा परमात्मा के संबंध में मान लेते हैं खुद देखने जाते ही नहीं दरिया देखे जानिए और देखकर ही जानना चाहिए जानना तभी जब अपनी आंख से देखाओ फिर जो भी दांव पे लगे लग जाए सूरा रन पर जाए बहुर ना जीता आवे जो जो लागे घाव ते तो कदम चलावे पलटू ऐसे घर महे बड़े मर्द मरदे जाएं ये जो परमात्मा का घर है ये परमात्मा का मंदिर है मर्दों के लिए दुस्साहहसियों के लिए यह तो घर है प्रेम का खाला का घर ना ही लेचल हां मजदार में लेचल साहिल साहिल क्या जाना मेरी कुछ परवाह न कर मैं खुंगर हूं तूफानों का भक्त तो कहता है कि किनारे किनारे क्या नौका को लगा के चलाना लेचल हां मझदार में लेचल साहिल साहिल क्या जाना ये भी कोई जाना है चतुराई और गणित और हिसाब हिसाब हिसाब में ही बंधे भी कोई जाना होता है ले चल हा मझधार में ले चल साहिल साहिल क्या जाना मेरी कुछ परवाह न कर मैं खूगर हूँ तूफानों का जिसने परमात्मा के तूफान को झेलने की तैयारी दिखला दी अब सब तूफान छोटे अब तो मसधार में नौका ले जाए जा सकती अब तो डूब जाने में भी मजा है अब तो डूब जाने में ही मजा है लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम बड़ी प्यारी बातें पलटू कह रहे हैं। कहते हैं कि प्रेम के लिए कोई लगन मुहूर्त मत देखना कोई ज्योतिषी से पूछने मत चले जाना कि कब करें प्रेम कब करें प्रार्थना कि ब्रह्म मुहूर्त में करें कि रात करें कि सांझ करें कि संध्या कब होनी चाहिए किस पंडित पुरोहित को बुला के करें कौन सी पूजा करें किस विधि से करें विधि विधान में मत पड़ जाना प्रेम की विधि एक ही है शीस उतारे हाथ से सहज आस की राय एक ही विधि है पलटू बड़े वेकूफ वे जाएं। पागल होने की तैयारी चाहिए और कोई विधि नहीं चाहिए लगन मुहूर्त तो पंडित पुजारियों के चक्कर में मत पड़ जाना भक्ति का उससे कुछ लेना देना नहीं है तुम सोचते हो सत्यनारायण की कथा कराली तो तुम भक्त हो गए ये तो तरकीबें हैं। तुम तो भगवान को भी धोखा देने चले हो जरा सोच के चलना झूठ आसकी करे मुलुक में जूती खाए क्या कोई लगन मुहूर्त होता कोई विधि विधान होता है लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम और बिगाड़े काम शायद जन शोध सोई और बिगाड़े काम शायद जन शोध है कोई और जो इन मुहूर्तों में पड़ा रहता शुभ मुहूर्त देखू शास्त्र के हिसाब से चलू विधि विधान का पालन करूं कैसे पूजा करना इस सब में जो पड़ा रहता है वो कभी प्रेम की दीवानगी में उतर ही नहीं पाता कृष्ण पुजारी हुए थे तो कभी पूजा करते कभी ना भी करते और कभी करते तो दिन भर करते और कभी दो मिनट में निकल आते और इसके पहले की काली को भोग लगाते खुद चख लेते शिकायत हुई मंदिर की जो कमेटी थी उसके सामने बुलाया गया कि यह कोई पूजा है कि किसी दिन निर्भर चलती है, फिर दो चार दिन मंदिर बंद भी हो जाता फिर कभी दो मिनट में बाहर निकल आते हो और हमने ये भी सुना कि तुम भगवान को प्रसाद लगाने के पहले खुद चख लेते वहीं हो वहीं मंदिर में खड़े होकर चखते हो ये तो सब बात गड़बड़ है राम रामकृष्ण का संभालो अपनी फिर ये पूजा ये मुझसे होगी मेरी माँ जब भी कुछ बनाती थी तो पहले खुद चखती थी फिर मुझे देती थी मैं बिना चखे दे ही नहीं सकता क्योंकि पता नहीं देने योग्य हो भी कि ना हो मुझे पता कैसे चले जब मैं चखलू में पाऊ कि हाँ स्वादिष्ट है देने योग्य है तो लगा दो अब ये कुछ और ही बात हो गई ये शास्त्र की बिल्कुल विपरीत हो गई पहले भगवान को लगाओ फिर अपना भोग लगा लेना राम कृष्ण पहले अपने को लगाते मगर उनकी बात में तो बड़ा बल है और उन्होंने कहा कि जब दिल बैठ जाता है तो फिर कोई घड़ी घंटों का हिसाब रहता है जब बैठ गया दिल तो फिर बैठा रहता दिल फिर दिन भर भी चलती तो दिन भर भी चलती फिर कोई ये थोड़ी के घंटे के हिसाब से कोई स्कूल थोड़ी कि घंटा बजाया क्लास शुरू घंटा बजाया क्लास बंद मेरे एक शिक्षक थे विश्वविद्यालय में मेरे एक प्रोफेसर थे बस एक ही शिक्षण जैसे शिक्षक थे वो उनकी कक्षा में कोई भर्ती नहीं होता था दो चार सालों से उनकी कक्षा में कोई आया नहीं था जब मैं पहली दफा उनकी कक्षा में गया तो उन्होंने कहा भाई तुम समझ लो कि तीन चार साल से तो कोई विद्यार्थी आए ही नहीं झंझट ये है कि मैं घंटे से शुरू तो कर सकता हूं लेकिन खत्म नहीं कर सकता जब घंटा बचता है कि 11 बज गया तो मैं शुरू कर देता लेकिन 11 बज के 40 मिनट पर खत्म नहीं कर सकता क्योंकि तो जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए मैं खत्म नहीं करता कभी दो घंटे लगते कभी तीन घंटे लगते कभी पांच दस मिनट में ही खत्म हो जाती बात तो अंत का कुछ पता नहीं है इसलिए विद्यार्थी यहां आने में डरते तुम आ हो तो ठीक तुम घबरा जाओ तो तुम चले जाना तुम परेशान हो जाओगे तीन घंटे हो गए सुनते सुनते तो तुम चुपचाप खिसक जाने मुझे बाधा मत डालना तुम्हारी फिर मौज हो तो घूम फिर के लौट आना बड़े अद्भुत आदमी थे ऐसा ही होता था अब मैं अकेले विद्यार्थी हूं उनकी कक्षा में मैं चला भी जाता कभी तो भी वो बोलते रहते मैं लौट भी आता वो मुझसे बड़े खुश थे वो कहते तुम बाधा नहीं डालते ये बात ठीक मैं कभी सो भी जाता क्योंकि वो काफी लंबा बोलते तो वो मुझे उठाते जब उनका बोलना खत्म हो जाता कब उठो भाई रामकृष्ण कहते थे पूजा का कोई हिसाब तो नहीं हो सकता तो कभी जमती तो जम जाती कभी बैठ जाती बात तो बैठ जाती कभी दिल से दिल बैठ जाता मिल जाता तो मिल जाता तो फिर चलती कभी नहीं बैठता तब कोई जबरदस्ती थोड़ी हो सकती है झूठ आसकी करे मुल्क में झूठी खाही तब झूठी पूजा कैसे करूं हो ही नहीं रही आज मन उठ ही नहीं रहा और कभी कभी तो मैं नाराज भी हो जाता हूं भगवान तब नाराजगी में कैसे पूजा हो जब नाराज हो जाता हूँ ताला लगा के बंद कर देता हूं कि पड़े रहो अब पस्ताओगे अब नहीं आऊंगा फिर याद आने लगती है कि ये तो बात ठीक नहीं फिर जाके मना लेता हूं तो रामकृष्ण ने कहा अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मुझे अलग कर दो मगर मेरी पूजा तो ऐसी ही चलेगी क्योंकि ये पूजा है लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम और बिगाड़े काम शायद जन सोधे कोई एक भरोसा न ही कुशल कहुआ से होई जमाने भर की विधि विधानों का फिक्र कर रहे और असली बात भीतर सोच ही नहीं रहे हो कि एक भरोसा ना ही कुशल कहुआ से होई उस परमात्मा पे भरोसा नहीं है बस ये असली बात तो खो रही और सब इंतजाम किए ले रहे विवाह का सब इंतजाम कर लिया है बैंड बाजे इकट्ठे कर लिए हैं बराती इकट्ठे हो गए और ये भूल ही गए कि वर कहां है बरात निकलने की तैयारी होने लगी तब याद आएगी कि वर तो है ही नहीं असली बात तो एक है बाकी बरातियों से कहीं बरात थोड़ी बनती वर चाहिए भरोसा एक भरोसा ना कुशल कहुआ से हो कहा से तुम्हारी कुशलता होगी तुम्हें उस एक पर भरोसा नहीं तुम्हें एक भरोसा नहीं जेकर हाथे कुशल ताही को दिया बिस आपन एक चतुराई बीच में करे अनारी जेकरे हाथे कुशल जिसके हाथ सारी कुशलता है सारा कल्याण उसको तो भूल बैठे हो और पंडित पुजारी और ज्योतिषी और विधि विधान और हिसाब किताब इस सब में पढ़े जे करे हाथे कुशलताही को, को दिया बिसारी आपन एक चतुराई बीच में करे अनारी बड़े मूल हो तुम तो, अपनी चतुराई लगा रहे हो चतुर जो है वे परमात्मा में नहीं पहुंच पाते उनकी चतुराई ही बाधा बन जाती वहां तो भोले सरल चित्त लोग चाहिए पलटू बड़े बेकूफ वे आशिक होने चाहे शीश उतारे हाथ से सहज आस की ना तिनका टूटे नहीं बिना सतगुरु की दया गमार जगत में झूठी काया तिनका टूटे नहीं बिना सतगुरु की दया बिना सतगुरु की दया के एक तिनका भी नहीं टूटता अजहू गमार जगत है झूठी काया ये सारा जगत तो झूठ का फैलाव है अब भी चेत और कब तक सोया रहेगा सपनों के सारे शीस महल फिर चकनाचूर हुए जब सांझ लगी घिरने अपने साय भी दूर हुए जल्दी ही वक्त आ जाएगा मौत करीब आने लगेगी अपनी छाया भी दूर हो जाती दूसरों का तो कहना ही क्या जगत है झूठी काया सपनों के सारे शीस महल फिर चकनाचूर हुए ऐसा कितनी बार नहीं हो चुका कितनी बार जन्म और कितनी बार मौत कितनी बार सपनों के शीस महल चकनाचूर नहीं हो सके सपनों के सारे शीस महल फिर चकना चूर हुए जब सांझ लगी गिरने अपने साए भी दूर हुए, इसके पहले की सांझ गिर जाए जागो अजहू चेत गमार, ढल गया सूरज उदासी छा गई सावरी सी सांझ सहसा आ गई पंथ थे उन्मुक्त क्यों कर रुक गए क्यों धरा की ओर सहसा झुक गए दृष्टिकाली डोर से टकरा गई सावरी सी सांझ सहसा आ गई अनमनी धरती गगन है अनमना रह गया सपना की जैसे अध बना घिर गए बादल बहुत से सुरमई सांरी सी सांझ सहसा आ गई सूर्य के अंतिम किरण सर छूटते और जल दर्पण वहीं पर टूटते टूटते ही बिम्बलो टूटे गई सांवरी सी सांझा आ गई सुबह आया सांझ भी आती ही होगी सुबह के साथ ही आ गई सुबह के साथ ही सांझ का आना शुरू हो गया इसके पहले की सांवरी सांझ आ जाए रात घिरे मौत की और अंधकार छा जाए और तुम्हारे हाथ में करने को कुछ भी ना बचे और जिससे जिंदगी भर बसाया था संभाला था बचाया था वो सब छुड़ा लिया जाए उसके पहले देने की कला सीख लेना उसके पहले समर्पित होने की कला सीख लेना तिनका टूटे नहीं बिना सतगुरु की दाया यही मतलब है इस सूत्र का मैं कुछ कर सकूंगा यही तो संसार की दृष्टि है फिर तुम धर्म में आते हो तब भी कहते हो मैं कुछ कर सकूंगा तो तुम्हारी वही पुरानी अकल जारी है उसके चरणों में रखो वहां से शुरुआत करो राजा से मिलना नहीं होता तो चलो वजीर से मिलो वजीर से मिलना नहीं होता तो चलो चौकीदार से मिलो मगर चौकीदार से भी मिलके थोड़ा संबंध बनता है तुम्हारी तो कोई पहचान ही नहीं चौकीदार की कम से कम पहचान सतगुरु का इतना ही अर्थ होता है कि जिसकी मुलाकात हो गई उससे तुम भी दोस्ती इसी दोस्ती के तुम भी भी दोस्ती दोस्ती बांधो के सहारे जुड़ जाओगे टूटे न ही बिना सतगुरु की दाया है झूठी काया पलटू सुब दिन सुब घड़ी याद पड़े जब नाम लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम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 बहुत देर हो गई अब घर लौटना है मालिक की याद आने लगे साहिब की याद आने लगे पलटू सुभ दिन सुब घड़ी याद पड़े जब नाम जब भी याद पर जाए नाम वही घड़ी शुभ वही दिन शुभ फिर न पूछना पंडित पुजारी परोहित से ज्योतिषी से क्या पूछना किसी से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 झूठ आस की करे मुलुक में जूती खाही जीते जी मर जाए करे न तन की आशा आशिक का दिन रात रहे सूली पर खोए नींद भर नहीं सोना दिल भर रत्न न मांस नहीं आसिक को रोना पलटू बड़े बेकूफ वे आसिक होने जास उतारे हाथ से सहज आस आसकी नाही यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाई खाला का घर नाई शीस जब धरे उतारी हाथ पाव कट कर जाए करे न संत करारी जो लागे घाव क्यू क्यों कदम चलावे सूरा रन पर जाए बहुर न जीता आवे पलटू ऐसे घर में बड़े मर्द जे यह तो घर है प्रेम का खाला का घर लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम और बिगाड़े काम साय जन शोध कोई एक भरोसा नही कुशल कुआ से होकर हाथे कुशल ताहीं को दिया बिसारी, अपन आपन एक चतुराई बीच में करे अनारी तिनका टूटे ना ही, बिना सतगुरु की दाया अजहू छेत गमार, जगत है झूठी काया पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम आजित नहीं